श्री श्रीरामकृष्णकमृत परेद श्रेयुक्त वैद्यो भगवान्द्र तथा प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रभु श्रीरामकृष्ण मध्या आहारम सप्य स्वासने उप्विष्ट अस्त वैद्य भगवान्द्रेण तथा महोदय सह आलपति प्रकोलाकात भक्ता सी अद बुधवासर नंदोत्सव भाद्रमास अठादिवसणमास अष्टमी नवमी तिथि सेप्टेमबर मस से द्वितिवस पंचाशीत अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे श्री प्रभो अस्वस्थताषेक सर्व्य आशनोत्चूतल उपगम्य वैद्यसमीपे उपावत श्रीरामकृष्ण पशिभं न सह्यते प्रकृति भिन्ना संचय भिन्नाकर्शन ग्रंथिबंधन सचय एक अशक्यं अस्त एक विषय मनुषे ्यकर्शना हस्त वक्रता आपद्य निश्वासोतब यदि अहम ग्रंथिबंधन कौमी य ग्रंथिमोचन क्रीय से तब निश्वास स्तब स्थाते आने एक आनेवद्वा विस्मृत यदस्तोपरीक्यकेंते करो वक्रिमाण अश्वासस्तंभ सजने रूप्यक स्थानपरवर्तना परम क्रमण त्रीकृत दीर्घ निश्वासपाद हस्त हून शैथि्य आपन्न वैद्यो मास्टर मटर महाशियुते स्नायुषु क्रिया पूर्वकंभुमल उद्याने सचय जन्म भूम काे आम्रचयन सचय अशक्य श्री प्रभु पुनः वैद्य वदरा एस्टी किंचेत मलिको नंभुमलिकोद्यानमे एक आग्छं तदा अत्य उदरामय शंभु अवदत किंचितिथ किंचितिद अहिफेन सीवन कार्य तेना सिया मम वस्त्रंचले कि अहिफेन बद्वा अदात यदा यगछा द्वार समीपे अजानन भ्रम प्रवृत्त अभवं मगभ्रष्टव तदाफेनमें मोचयि प्रक्षिप्त तदा पुनः सहजावस्थ सन उद्यान प्रत्यागछ देश आम्रचयन आयाम न पुनः चलत अशक्नोंगति अभव तत तस् सकल एक घर्त सदृश स्थले स्थापनीय अभूत तदा आगं सभव अस्त तत्क वैद्य तत्पात् अपरा एक शक्ति अस्त मानसिकी श मरि अत्र भवान वरती, एसा ऐसी शक्ति भवान वदी मानसी शक्ति श्री श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति पुनः एतादी अवस्था यदि कोपी रासम प्राप्त तदा तत्षण बहुशो रासो जायते तद्दी ब्राह्मणी अवदत्ष्टपरिरीसो जाता तत्तिम प्रवृत् अभव श्री प्रभु रुद्र सेभाव प्रेक्ष्य सन्तुष्टो जाता स वैद्यम वहति तव स्वभा अत्युत ज्ञानस्य से लक्षणद्वय शांत तथा निरभिमता मरी अतः वैद्यस्य स्त्री वियोग अभूत श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति अहम वज् आकर्षण तयसगवा आप्यते जननिया सूनौ आकर्षण सत्या पतिया आकर्षण विव विषयिण विषय विशे आकर्षण यद मम महोदय एक विधे वैद्य स्थानम रोगस्थ द्रक्ष्य लिंदे आसंद आसंदे श्री प्रभु प्रथम तो भिष् सरकार सेदे श्याल गोजुजिहंच भगवान्द्र मने स स्वेच्छया ताद नीराम न ती सम्यीक्षि कुछ द्वाद परेद पीड़ि श्रीरामकृष्ण तथा वैद्यो राखाला सह नृत्य श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम सभक्ता स्वकोष्ठ उपष्ट अस्त भावार सेटेमबर मास विशो दिवस पंचाशीतुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे आश्वन से पंचम दिवस शुक्लादशी नवगोपाल हिंदु विद्यालय से शिक्षको हरलाल राखालाटू इद कीर्तनगायको गोस्वामी अनेके एव उपस्थिता बहु बहुबाजार्स राखाल वैद्यम सहुवा सा मटर्मोदय सामगत वैद्य श्री प्रभो रोग से पीक्षा क्यों वैद्य श्री प्रभो कंठे को रोगो जातूलकाजन पीनांगु श्रीरामकृष्ण सहां प्रति ये एवं एवं कुरानी अस्थो मल्युद्ध कुरानी ते साम इव तव अंगु महेन्द्र सरकार परीक्षित किन्तु जिह्वाम एवं बलेन यद अत्यंत बल कुित यद्यपीडा सोजिह्वाम आकुंचितखालवैद्य महोदय अहम पशा कोप क्लेशो न सै श्रीरामकृष्णस रोग कथम वैद्यन पथ्य व्यवस्थान श्री श्रीरामकृष्ण पुनः आलपति श्रीरामकृष्ण भक्ता प्रति अस्त लोका वदती अवां एंस तरीगो कथम तारक भगवान्स बाबाजी महोदय बहु काल रोगेण श अबरामकृष्ण मधुवैद्य वर्ष मिते वैसी पत्नी कृते ष्टिवर्षम वयसी विधोपत्नी तृह ओदन नीता या कोप रोगो नास्ट गोस्वामी महोदय भो रोग सपरकृते ये भवता समीपम बहत समीपापराधोता ग्रहणीयराध पापग्रहण व्याधि जाये कशन भक्त भाव यदि मतर वदग्स उपशम विधे तीघ्र श्रामेत सब्यसक भाव्रास अहंतान्विष्य ना श्रीरामकृष्ण रोगोपशम विषे वक्त नक्नोमीन इधं सब्यसक्रासक बार वच् माता असी कोश किंचित संस्कार विधे पर प्राथना इद्म अहंता ना पशा सन्नोक मध्ये वर्तते की गोस्वामी आनी कचन भक्त पृष्ठवा कीर्तन कविष्य श्रीरामकृष्ण अस्वस्थ कीर्तन होती चेत मत्तता आयासस् बिभ्यतीीराम कृष्ण वजती किंचितित्त मवती अतो भयती भाव सति कंठस्थले आघा कीतन शिण्वन श्री प्रभु भाव संवर्ण कर्तम न समर्थ दंडा अभूत तथा स भक्त नर्ति प्रवृत्त राखालैद्यम दृष्टवा तस् परिकृतम कृत ज्ञानम स्थित अस्त स तथा मटर्मोदय उत्थितवत कलिकता प्रत्यार्तिष्यते उभु श्रीरामकृष्ण प्रणतवा श्रीरामकृष्णस स्नेह मटर्मोद प्रति अभी तम भुगतवास्टर्मोद प्रति आत्मज्ञानोपदेश निकमात्र गुरवाबर मस से चतुर्वशें अहनी पूर्णिमा दिने रात्रो श्रीरामकृष्ण तकोष्ठ से लघुखट्टोपरी उपविष्ट अस्त कंठरोगातरो जाता है मटर्मोदयादय भक्ता भूतले उपष्टा सी श्रीरामक मटर्मोद प्रति एक, -एक चिंतिया शरीर निर्मोकमात्र तद अखंडम सच्चिदनंद विना किमप्यस्त भावेशती कंठ रोग एक पति ठतिम स भाव सोकसो हास्कों जायतेजस्गनी तथा हास्यो जायते, द्विजस्य भगनी तथा कनीयसी मतामह श्री प्रभो रोग आकर्ण्य दुम आगते ते प्रणम्य प्रकोष्टस्य से एक उपे दिजा मतामह दृष्टि श्री प्रभु वद का्ज पाल अस्तु द्विज एवं, एवं एक तंत्री अस्त द्विजतंत्रीयंत्र मास्टर महोदय महाशय तत्र तंत्री श्री त्र तंत्रीवयरामकृष्ण तस्य पिता विरोधी सर्वे किू तत्ते रहसी ईश्वर आह्वानीष्ण से प्रकोष्ठे प्राकारे लग्नम गौर चित्रम एकम अधिकम प्राकार लग्न गौरन चिंत्र आसतनंदौ साोंगो नवदीपे संकर्तन कुरं रामलामकृष्ण प्रति ती चमस्मर महोदयाय ये श्रीरामकृष्ण अस्त तदुम श्रीरामकृष्ण तथा हर्ष सेवा श्री प्रभु कतिचन प्राणा प्रताप से ओषध सहुलशी तत जाता एव सीवते तकोष्ठ अपि राखाला श्री युक्तो रामलालो बहिर्लिंदे शयान अस्त प्रभु अनम प्राणेशु चंचलेशरीशम आलिंगिच्छा अभूत मध्यम नारायणतलाभ्यंजन स्वस्थ अभवं तदा पुनः नर्ति प्रवृत्त अभवं